आठ इथियोपिया की लोक कथा एक यह इथियोपिया की एक परंपरागत लोक कथा है एक गुलाम अपने मालिक की बरसों चाकरी करता है अंत में गुलाम मालिक से उसे मुक्त करने की अपील करता है मालिक हंसते हुए राजी होता है पर एक शर्त पर गुलाम को बिना कपड़ों के एक रात ऊंची पहाड़ी के शिखर पर कड़कड़ाती कर सर्दी में बितानी होगी हताश होकर गुलाम एक समझदार बूढ़े आदमी के पास जाता है बूढ़ा उस गुलाम की मदद करता है इथियोपिया की इस कहानी में दुनिया में सभी लोगों के लिए एक संदेश छिपा है आग इथियोपिया की यहां से करीब ही एक देश में, आदमी आदमी के के में जानवरों को चारा खिलाता था बाद में वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता था अक्सर वो आधी रात तक काम करता रहता था इस तरह समय बीतता गया और अंत में एक दिन ऐसा आया जब वो गुलाम बीमार पड़ गया जब जिंदगी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो फिर एक दिन वो गुलाम अपने मालिक के पास गया और उसने कहा मैंने साल बहुत सालों तक आपकी गुलामी की है आपने कई बार मुझे मुक्त करने का वादा किया था आप बताएं कि मुझे मुक्त होने के लिए आखिर क्या करना होगा मालिक उसकी बात सुनकर हंसा अच्छा तो तुम मुक्त होना चाहते हो मैं बताता हूं कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा आज रात उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ो वो पहाड़ी बर्फ से ढकी है वहां हवा इतनी ठंडी है कि मुंह से निकलते ही तुम्हारी सांस जम जाएगी तुम्हें वहां पर सुबह होने तक खड़ा रहना पड़ेगा अगर तुम बिना कपड़े पहने नंगे बदन उस रात को झेल पाए सुबह तक जिंदा बचे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा इस काम में कोई भी तुम्हें सहारा नहीं देगा कोई तुम्हारे ऊपर कब्बल नहीं डालेगा तुम वहां बिल्कुल अकेले और नंगे होगे। गए गुलाम अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने गया वो बड़ा समझदार आदमी था तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं उसने पूछा मैं उस ठंड में पूरी रात कैसे जिंदा रह पाऊंगा उस पहाड़ी पर जाकर मैं वहां की ठंड से मर ही जाऊंगा उसके दोस्त ने कुछ देर सोचा मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसने कुछ देर बाद कहा फिर शाम के बाद गुलाम पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा वहा पहाड़ी गांव से लगी हुई थी इस बीच उसका दोस्त बहुत सारी जलाऊ लकड़ी लेकर उसके पास वाली पहाड़ी पर चढ़ चढ़ा फिर गुलाम पहाड़ी के शिखर पर नंगे पैर पर खड़ा हो गया उसने अपने सब कपड़े उतार दिए वो ठंड से ठिठुरने लगा आसपास के सभी पत्थर बर्फ से ढके थे उसकी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई अचानक दूसरी पहाड़ी पर आग के लपटे जलने लगी आग बहुत तेजी से जल रही थी दूर अंधेरे में गुलाम को एक रोशनी दिखाई दी आग के पास गुलाम ने अपने दोस्त की परछाई को देखा दोस्त आग जलाए रखने की भरसक कोशिश कर रहा था कहीं तेज हवा से आग बुझ न जाए इसलिए वो लगातार आग में आग में लकड़ियां डाल रहा था दूसरी पहाड़ी पर जलती आग को गुलाम लगातार घूरता रहा वो बुरी तरह नंगे बदन था और उसके आसपास बर्फ ही बर्फ थी फिर भी अब वो काँप नहीं रहा था दूर अंधेरे में जलती आग जो उसके दोस्त ने उसके लिए जलाई थी उसके बदन को गर्मी दे रही थी पूरी रात वो जलती आग को देखता रहा और उसकी गर्मी को महसूस करता रहा उसे ठंड और बर्फ से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ अगले दिन सुबह होते ही गुलाम पहाड़ी से उतर अपने मालिक के पास वापस गया मालिक बहुत आग बबूला हुआ वो अपने गुलाम को मुक्त नहीं करना चाहता था पर अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा जाओ उसने गुलाम से कहा वो आदमी जिसने पूरी रात कड़ी सर्दी और बर्फ सही थी अब गुलाम नहीं था अब वो मुक्त था समाप्त